कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के सोलहवे मंत्र का विचार हो गया है सोलहवा मंत्र था सगुन ब्रह्म विद्या तथा कर्म का फल प्राप्ति प्रकार बताने वाला सत्रहवे मंत्र का विचार आज होना है सत्रवे मंत्र का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार इदानिम इधवल इत्यादि से तो इदानिम इदानी सर्वल्यपसाराथ उपसंह इदानी सर्ववल्यर्थोपसंहाराथम आह अब ये जो तृतीय वल्ली है उसका या सर्व शब्द के सामर्थ्य से छे की छे वल्ली ले लेना सर्व सर्ववल्यर्थ यानी समस्त उपनिषद अर्थ संकोचक कोई नहीं है नहीं तो खारी वल्यर्थ कहने से ये प्रकृति एक वल्ली ली जाती वल्ली के विशेषण के रूप में सर्व शब्द का प्रयोग किया है ना इसलिए सर्व वल्ली याने कठोपनिषद में जितनी वलिया हैं वे सब तो संपूर्ण उपनिषद अर्थ का उपसंहार करने के लिए यह मंत्र है सत्रवा मंत्र सत्रवे मंत्र का उच्चारण कर लें मात्र मात्र पुरुषोंतरात्मा। सदा जन्नी तम स्वात्शरा प्रगृहेन् मुन्जा दिवे शिकाम धैरिये ना तम विद्यार्थ सुक्रमम बृतम तम विद्यार्थ सुक्रमम बृतमिति तो मात्र पुरुष पुरुष तो है पूर्ण पुरुषवात् पूर्णत्वात्ष ऐसी पुरुष शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो जो पूर्ण है उसे कहा जाता है पुरुष पूर्णता लेनी है देश काल वस्तु से अपरिछिन्नता ये पूर्णता है तो जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है और वह अंगुष्ठ मात्र भी हुआ पुरुष शब्द तो बता रहा है अपरिछिन्नता को अंगुष्ठ मात्र शब्द बता रहा है परिचिन्नता को तो ये अपरिछिन्नत्व और परिचिन्न एक में परस्पर विरोधी धर्मों का विरोध है विपरीत धर्म है दोनों ये एक ही धर्मी में कैसे रहेंगे पूर्णत्व यानी अपरिछिन्नत्व और अंगुष्ठ मातृत्व यानी परिचिनत्व तो इस प्रकार ये इन दो धर्मों में श्रुति के द्वारा बताए जाने वाले परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा और विरोधी अर्थ का कथन करने वाला वाक्य प्रमाण नहीं हो पाएगा तो श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है इसलिए श्रुति तो स्वतः प्रमाण है अप्रमाण हो नहीं सकती तो तब भी श्रुति बता रही है परिचिन्नत्व अपरिछिन्नत्व तो समझना एक तो है आत, आ, आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप स्वतः स्वरूप उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप को पुरुष शब्द से बताया जा रहा है और अंगुष्ठ मात्र ये बताया जा रहा है उपाधि को लेकर के उपाधिक परिमाण बताया जा रहा है परिचिन्नता बताई जा रही है स्वतः पुरुष है वो पूर्ण है अपरिचिन्न है आत्मा और उपाधि को लेकर के वह परिच्छि भी हो जाता है जैसे आकाश स्वतः अपरिचिन्न है और ये जो सूची सूच्याकाश आदि कहा जाता है सुई के छिद्र रूप उपाधिस्थ आकाश घट है, है सुई, का, सुई के छेद में जो आकाश है वह परिचि है उसमें परिचिन्नता स्वतः नहीं घटाधि उपाधि निमित्तक है सूचाधि उपाधि निमित्तक है ऐसे ही स्वतः पुरुष शब्द से कहे गए अपरिछिन्न आत्म स्वरूप में अंगुष्ठ मात्र शब्द से कही जाने वाली परिचिनता उपाधि के कारण है अपरिछिन्न आकाश में परिचिन्नता में तो उपाधि है घटा दी। इस अपरिन्न पुरुष शब्दित आत्मा के परिचिन्नता में उपाधि कौन है तो उपाधि बताई गई जनानाम हृदय सदा संविष्ट कि जनानाम यानी प्राणीनाम तो प्राणियों का जो हृदय रूप उपाधि है उसमें वह जैसे ही हृदय शब्दित हृदयस्थ बुद्धि उत्पन्न हुई तो बुद्धि के साथ आत्मा का सहज संबंध है तो बुद्धि के उत्पत्ति के साथ साथ बुद्धि उपाधि वाला वो हो गया और बुद्धि का गोलक है है, वो है अंगुष्ठ परिमाण, और उस रूपी आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि का गोलक रूप जो हृदय उसका अंगुष्ठ परिमाण होने से ओ उस अंगुष्ठ परिमाण हृदय स्थ बुद्धि उपाधिक पुरुष को भी कहा गया अंगुष्ठ मात्र इसलिए अंगुष्ठ मात्र विशेषण बुद्धि उपाधिक उपाधिभूत बुद्धि का जो गोलक है हृदय उसके परि, उसको लेकर के है अंगुष्ठ तो परिचिन्न स्वत नहीं और वह पुरुष जो है एक दो के हृदय में नहीं है जना नाम बहुवचन है हृदय में है और जना नाम का देली दीप न्याय से अन्वय करना अंतरात्मा के साथ भी तो जनानाम अंतरात्मा जना नाम हृदय सन्निविष्ट और वह जनों का यानी प्राणियों का अंतरात्मा है। अंतरात्मा है, का अर्थ है स्वरूप है अंतर्यामी है ईश्वरसर्वूताषति भ्राम सर्वूताूढ़ा मायया ऐसा तो जो पुरुष है अंगुष्ठ मात्रत्व, विशेषण से युक्त और स्वतः प्राणी मात्र की प्रत्यात्मा वह सबकी प्रत्यगात्मा होने से हमारी भी प्रत्येगात्मा है हम भी वही हैं इसलिए श्रुति जिज्ञासु को कह रही है कि स्वात शरीरात तम प्रवृहेत शब्द र्वनाम है आत्मीय अर्थ में अपनी उपाधि रूप जो शरीर है शरीर त्रय है शरीर शब्द से पूरा कार्यक्रम संघात लेना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यह शरीर है जिसमें अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण तादाद में अध्यास करके भ्रांति अवस्था में अविद्या अवस्था में जीव अपने आप को शरीर रूप ही समझता है बिल्कुल दूध और पानी आपस में मिलने पर यह पानी है और ये दूध है ऐसा अलग अलग आंख से देखना कठिन है ऐसे ही जब विवेक नेत्र अज्ञान से अवरुद्ध हो तो चर्म चक्षुषे और अनुमानादि प्रमाण से ये शरीर जो अनात्मा है उसके साथ मिला हुआ तादात में संबंध करके जो आत्मा है इन दोनों को अलग अलग देखना अविद्या अवस्था में कठिन है लेकिन जिज्ञासु को श्रुति कह रही है कि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से विमुख होकर के श्रुति जैसा तुम्हारा स्वरूप बता रही है वैसा अपने आप को समझो विवेक करो इसलिए स्वाद शरीरात, यानी अपनी अहंतास्पद जो उपाधि है स्वयं का कार्यक्रम संघात उससे तम प्रवृहेत तम यानि आत्मान अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसे प्रवृहेत का अर्थ अलग करने के लिए प्रयत्न करें यानी प्रयत्न पूर्वक वो प्रयत्न है वेदांत श्रवण मनन रूप प्रयत्न त्व पदार्थ शोधन रूप प्रयत्न तो तुम पदार्थ का शोधन करें तत्वशी वाक्यार्थ ज्ञान में तुम पदार्थ ज्ञान था तत्पदार्थ ज्ञान कारण होता है तो तम पदार्थ अविद्या अवस्था में जैसा प्रतीत हो रहा है कर्ता भोक्ता मनुष्यादि रूप वह उपाधि के साथ तादात्म्य करने से तो उपाधि के साथ जो अविद्या के कारण तादात्म्य हुआ है जिस उपाधि के साथ उस उपाधि से अपने आप को अलग करें और वो जो उपाधि से विविध स्वरूप है उसे फिर आगे कहा जाएगा तम विद्यात शुक्रम उत्तमम। आगे आ रहा है ना शुक्रम अमृतम तो बीच में अपने ही उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से अपने आप को कैसे अलग करना है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया श्रुति ने मुंजात ईव ईशिक वो दृष्टान्त अर्थ में है तो मुंजा नाम का जो घास होता है उ, उ, उसके पत्ते बड़े तेज होते हैं उनको थोड़ा खींच करके हटाना चाहेंगे तो कट जाता है हाथ अंगुलियां वो तेज होते हैं पत्ते इसलिए और उन पत्तों के अंदर शला का होती है उसे ईशी का कहते हैं जिससे ये मुड़े आदि बनते हैं समझ लो तो उन उस ईशिका को निकालने वाला मुंजा से मुंजा के पत्तों से घिरी हुई ईशिका को अंदर की उस लकड़ी को निकालने के लिए जैसे बड़ी सावधानी बरतता है सावधानी पूर्वक उन पत्तों से ईशिका को अलग करता है ऐसे ही तेज के पत्तों के तरह ये जो कार्यक्रम संघात है और ईशिका के तरह आत्मा है उस आत्मा को पत्तों से घिरे हुए ईशिका को जैसे पत्तों से अलग बड़ी सावधानी से वह करता है व्यक्ति ईशिका को अलग करने वाला ऐसे जिज्ञासु अपने कार्यक्रम संघात के साथ अविद्या के कारण तादात्म्यापन्न अपने वास्तविक स्वरूप को इस शरीर से अलग करें विवेक से, श्रवण मनन से तुम पदार्थ को उसकी उपाधि से अलग करें पदार्थ शोधन करें ये यह यहां पर तम स्वात शरीर प्रवृहेत मुंजात इव इशिकाम धैर्य तो धैर्य का अर्थ है अप्रमाद पूर्वक सावधानी से और तम या शोधी तो तो अर्थ को तम शब्द से लेना अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संगात से विवेक से अलग किया गया जो आत्म स्वरूप है साक्षी है तोमपद लक्षार्थ है उसे तम शब्द से ग्रहण करना और शुक्रम अमृतम विद्यात तो शुक्रम अमृतम शब्द से लेना तत्वसी वाक्यागत शोधित तदर्थको जिसे पूर्व में जनानाम अंतरात्मा और पुरुष इन शब्दों से कहा गया पूर्ण है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है और प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा है अंतर्यामी है जो उसे यहां पर शुक्रम अमृतम शब्द से कहा जा रहा है तो शुक्रम का अर्थ है शुद्ध तेजस्वी यानी चिन्मात्र प्रज्ञान घन और अमृतम का अर्थ है अविनाशी कहा मतलब तो निर्विकार चेतन सड़भाव विकारों से रहित जो चेतन जिसे उपक्रम में यमराज जी ने नचिकेता को सड़भाव विकारों से रहित तो विपश्चित शब्द से कहा न जायते इस मंत्र में वही उपक्रम है उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता होती है न तो जन्मादि विकारों से रहित विपचित शब्दित जो चेतन उसे यहां पर अमृत शुक्र शब्द से ग्रहण करना है शुक्र यानी तेज तेज यानी चेतन तेज और अमृत का अर्थ है विनाश रहित विनाशे अंतिम विकार है और अंतिम विकार का निषेध करके पूर्वर्ती बाकी निषेधों का भी अभाव बता रही है श्रुति इस में का निर्विकार विपश्चित वो है शोधित तदर्थ तो और तम हुआ शोधित तम अर्थ इन दोनों का स्वतः कोई भेद नहीं है जो माया तथा अविद्या रूप उपाधि है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था इसी शुक्रम अमृतम शब्दित चेतन की निर्विकार विपश्चित की उपाधि बनती है तो तत्पद वाच्यार्थ परमेश्वर होता है और मलिन सत्तो प्रधान प्रकृति की अवस्था अविद्या शब्दित उसी चेतन की उपाधि होती है तो जीव कहलाता है वो पद वाच्यार्थ होता तो त्वपदाच्यार्थ तत्पद वाच्यार्थ में तो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व मै उपाधि के अलग अलग होने से उपाधि से विशिष्ट है औपाधिक स्वरूप है वो और जिस के कारण इस निर्विकार विपश्चित में भेद प्रतीत हो रहा था उस उपाधि से तो दोनों को भी विभक्त कर दिया अलग कर दिया विचार से तो शोधित तो जो चेतन है दोनों भी उन दोनों चेतनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं वो दो चेतन है ही नहीं तोम पद का लक्ष्यार्थभूत निर्विकार चेतन और तदपद का लक्षार्थभूत निर्विकार चेतन ये दोनों एक है ये है वाक्यार्थ पदार्थ का परस्पर अन्वय वाक्यर्थ कहना था नाक्यार्थ को यहाँ पर बता रहे हैं कि तम विद्यातो सुक्रम अमृतम तो शोधित का शोधित तदर्थ शुक्र अमृत शब्दित के साथ अभेद ग्रहण कर ले उसे ब्रह्म से अलग न समझे ब्रह्म रूप ही समझे ये वाक्यार्थ बताया तम विद्यावचन है संपूर्ण उपनिषद की समाप्ति का द्योतक एक प्रकार से उपनिषद समाप्त हुई तम विद्या शुक्रम अमृतम अब भाष्य को देखिए अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा तो प्राणियों का संबंधी जो रधय, उस रधय है उस हृदय में संविष्ट है कौन जो प्राणी मात्र की प्रत्यकात्मा पूर्ण तत्व है वह हृदय में संविष्ट होकर के हृदय अंगुष्ट परिमाण वाला होने से अंगुष्ठ परिमाण वाला सा प्रतीत हो रहा तो यथा व्याख्यात तो, यानी अंगुष्ठ परिमाण इत्यादि की पहले व्याख्या हो चुकी है तम स्वात शरीर प्रवृहेत इसका अर्थ कर रहे हैं कि स्वात ये पंचमे अंतर है स्व ये सर्वनाम चार अर्थ वाला होता है आत्मा आत्मीय जाति और धन इसमें से यहां पर आत्मिय अर्थ है स्वशब्द का इसलिए स्वात का अर्थ कर दिया आत्मीयात यानी स्वयं की संबंधी रूपा उपाधि वो है शरीर तो शरीर तो यानी अपने उपाधिभूत तो कार्यक्रम संघात से प्रवृहेत का करते हैं उदयच्छेत यानी निष्कर्षेत पृथक कुरियात इत्य प्रवृहेत का अर्थ कर दिया पृथक कुरियात अनात्मा कार्यक्रम संघात से आत्मा को अलग ग्रहण कर ले तो कैसे अलग करना है अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ मिले हुए आत्मा को तो कहते हैं किम ये प्रश्न होने पर यानि विवेक का प्रकार पूछा जा रहा है दृष्टान्त पूछा जा रहा है तो कहते हैं इति दृष्टान्त की जिज्ञासा होने पर दृष्टांत श्रुति बताती है मुंजाद इव ईशिका अंतस्थाम धैर्य यानी अप्रमादेन तो अप्रमाद से का मतलब सावधानी से जैसे ईशिका को निकालता है मुंजा से वह ईशिका से मुड़ा आदि बनाने वाला व्यक्ति कारीगर ऐसे ही कोई अनपढ़ व्यक्ति यदि निकालेगा जिसको सावधानी नहीं है अभ्यास नहीं है तो सारे हाथ कटवा लेगा वो जैसे चाकू से कटते ऐसे उससे कट जाता है। तो उसके लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है ऐसे ही मय के रूप में प्रतीत होने वाले अपने उपाधिभूत शरीर से अपने आप को अलग करने के लिए भी आंतरिक सावधानी बरतनी होती है हमेशा सतर्क रहना होता है साक्षी भाव में अपने आप को रखना पड़ता है पोतम तो शरीरात निष्कृष्टम तम विद्यात शुक्रम अमृतम इस अंतिम वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं कि तम यानी ये जो शोधित तमर्थ तो है शरीरात्ष्कृष्ट यानी शरीर से पृथक किया हुआ त्वम पद का लक्षार्थ वो कैसा है तो चिन्ह मात्र विद्यात यानी विज्ञानियात क्या जाने उसे तो शुक्रम अमृतम यानी यथोक्तम ब्रह्म इति तो यथोक्त ब्रह्म है विकार ब्रह्मा। तो षाव विकार रहित ब्रह्मात्मक समझे ब्रह्म रूप ही समझे मैं ब्रह्म हूं सबकी प्रत्येगात्मा पुरुष शब्दित अपरिछिन्न तत्व मैं हूं ऐसा जाने तो तम विद्या सुक्रम उत्तम अमृतम ये दुर्वचन क्यों है तो कहते हैं द्विर्वचनम उप इति परिसम तो शब्दन तथा अमृतम इति में जो इति शब्द है ये दोनों उपनिषद की समाप्ति को बताते हैं अभी अठरवे मंत्र का अवतरण है तो विद्या स्तुत्यर्थो, अयम आख्याय का अर्थ उपसंहारो तो उपनिषद बताई गई तो उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञान रूप जो विद्या है उपनिषद अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व और उस एकत्व की अनुभूति रूप विद्या विद्या शब्द से लेना है उसकी स्तुति के लिए ब्रह्मात्म एकत्व बोध की स्तुति के लिए आख्यायिका का जो अर्थ हैं उसका है उसका उपसंहार कर रहे हैं आख्यायिका अर्थ का उपसंहार मृत्यु प्रोक्ताम ब्रह्मप्राप्तो प्रोक्ताचिकेथ विमृत्यु ब्रह्माप्त यो रोप्यो वि, विद्यात्मे अथ यानी अनंतरम उपनिषद अर्थ का उपसंहार करने पर करने के अनंतर करने के बाद आख्यायिका अर्थ का उपसंहार किया जाता है यह अथ शब्द का अर्थ निकलेगा न्वय इस प्रकार होगा कि नाचिकेतो मृत्यु विद्याम कृष्ण योग विधि ब्रह्मप्राप्तो अभूत ऐसा करिए ब्रह्मप्राप्तो विरजो अभूत यहां पर जो अभूत है ना उसे ब्रह्म प्राप्त के साथ जोड़ दीजिए तो नाचिकेत शब्द को पहले लीजिए अभुत का करता है नाचिकेत नचिकेता ये व नाचिकेत ऐसा स्वार्थ में अन प्रत्यय करके नाचिकेत शब्द बना है नाचिकेत शब्द का अर्थ नचिकेता हम्म कोई दूसरा नहीं स्वार्थ में होने से जैसे प्रज्ञ एव प्राज तो प्राज्ञ का अर्थ होता है प्रज्ञ स्वार्थ में ऐसे नचिकेता शब्द का जो अर्थ है वही इस मंत्रस्थ नाचिकेत शब्द का अर्थ निकलेगा कि नचिकेता ने मृत्यु प्रोक्ताम मृत्यु यानि आचार्य यमराज वो मारक होने से मृत्यु है मृत्यु की देवता होने से उनको मृत्यु कहा जाता है तो मृत्यु प्रोक्ताम यानी मृत्यु ना प्रोक्ता मृत्यु प्रोक्ता ताम विद्या का विशेषण है मृत्यु प्रोक्ताम तो मृत्यु ना यानी मृत्यु की देवता आचार्य यमराज के द्वारा उपदिष्टाम म राज्य के द्वारा उपदिष्ट जो ये विद्या है और ये ताम विद्याम ये जो अभी अभी जिसका उपसंहार हुआ वह उपनिषद अर्थज्ञान रूपा विद्या ये मृत्यु प्रोक्ता है और नचिकेता के द्वारा प्राप्त की गई है और कृष्णम योग विधि कृष्णम यानी समस्तम योग विधि यदा पंचावतिषंत ज्ञाना मन सा सह बुद्धिश्चा विचेषु परमा इत्यादि मंत्रों से बताई गई योग विधि म योगमिति मन्यन्ते स्थिरा इंद्रिय धारणाम तो ये है योग और कृष्ण योग है स साधन सफल योग उसका फल है चित्त का साक्षात्कार में उत्पादक प्रतिबंधक जो दोष हैं उसकी निवृत्ति योग का फल है चित्तस्थ प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति और साधन बताया इंद्रिय मन तथा बुद्धि का अनात्मा से व्यावर्तन पूर्वत्व आत्मा, आत्मा के अभिमुख होना यह साधन है तो सफल स साधन ये कृष्ण शब्द से लेना योग विधि को भी नचिकेता ने यमराज्य से लबा यानी प्राप्त करके क्या किया तो विद्या प्राप्त करके तो ब्रह्म भूत, ब्रह्म भूतो अभूत ये ब्रह्म प्राप्तो अभूत तो नचिकेता ब्रह्म प्राप्त हुआ तो मतलब ब्रह्मनिष्ठ हुआ ब्रह्म प्राप्त होने का अर्थ है ब्रह्म को प्राप्त कर लिया जिसने यानी मय के रूप में ब्रह्म में जो स्थित है ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्मनिष्ठ हुआ विद्या प्राप्त करके ब्रह्मनिष्ठता कैसे मिली नचिकेता को तो कहते हैं पहले अहम ब्रह्मास्मी इस बोध से वह वीरज हुआ विमृत्यु हुआ और वीरज तथा विमृत्यु होने से ब्रह्म प्राप्त हुआ अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा तत्वबोध होते ही वी, वीरजत्व आ गया वीरजो अभूत तो र, रज शब्द से लेना रजोगुण का कार्य धर्माधर्म रूप कर्म क्रियात्मक होता है न चंचल होता है रजोगुण इसलिए रज शब्द से लेना धर्माधर्म रूप कर्म को तो विरज का अर्थ निकलेगा धर्माधर्म रूप रज से रहित जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हुआ तो क्षीयते चाष्य कर्मानी तस्मिन दृष्टि परावरी के अनुसार जो अभी तक पूर्व उपाधि के द्वारा किए गए कर्म जो अदृष्ट बन करके सूक्ष्म रूप से बुद्धिस्थ हैं और उस बुद्धि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को कर्म से युक्त समझ रहा था जिन पुण्य पापात्मक कर्म से युक्त समझ रहा था धर्मा धर्माधर्मादि से युक्त तो समझ रहा था तो ब्रह्म के साथ तो ब्रह्म तो अलिप्त है न इन सब से और वो असंग ब्रह्म अलिपायमान ब्रह्म मैं हूं ऐसा ज्ञान होने से यमराज जी से ज्ञान प्राप्त करके वह धर्मा धर्म से रहित हुआ विरजो अभूत और विमृत्यु अभूत तो मृत्यु शब्द से लेना काम और अध्यास को काम यानी इच्छाएं अभिलाषाएं ये भी मृत्यु है अध्यास मूलक अध्यास का कार्य रूप इच्छाएं और अध्यास को भी इच्छा के कारण को यहां मृत्यु शब्द से लेना अध्यास तथा तो अध्यास का कार्य इच्छाएं और इनसे भी रहित हुआ ये विमृत्यु अभूत का अर्थ निकलेगा और ये कर्म को जिस विद्या ने नष्ट किया क्षीते चाष्य कर्माणी तस्वीर दृष्टि परावर के अनुसार अविद्या उस अध्यास को भी हृदय ग्रंथी शब्दित अध्यास को भी वही विद्या नष्ट करती है विद्यते हृदय ग्रंथी के अनुसार हृदय ग्रंथी शब्दित अविद्या रूपी मृत्यु भी उसी से नष्ट हुआ विद्या से ही और विद्या आ, अध्यास रूप कारण के न रहने से कार्य जो अध्यास का है काम रूप मृत्यु वह भी चला गया और उसके भी चले जाने से वह अभी मृत्यु हो गया काम तथा अध्यास रूप मृत्यु से रहित हुआ और वीरज शब्द ने कहा कर्म से भी रहित हुआ तो अविद्या काम और कर्म जो जन्म मरण के हेतु है उनसे जब तक युक्त रहता है अविद्या अवस्था में तब तक ब्रह्म होता हुआ भी ब्रह्म से भिन्नसा समझता था अपने आप को संसारी समझता था अब वह ब्रह्म से भिन्नसा दिखाने वाली संसारी सा दिखाने वाली अविद्या काम और कर्म ब्रह्म विद्या से निवृत्त होने से वह ब्रह्म प्राप्तो अभूत ये कहा कि मृत्यु प्रोक्ताम येताम विद्याम योग प्रोक्ता विद्यादींच लाचिकेत वीरजो विमृत्यु ब्रह्म प्राप्तो अभूत ऐसे लगाना तो विद्या प्राप्ति से वीरज तथा विमृत्यु हो करके ब्रह्म प्राप्त हो गया ब्रह्मनिष्ठ हुआ उनका ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो गया पादक आवरण निवृत्त हो गया तो ये न, न, न, इस विद्या से मृत्यु से प्राप्त विद्या से नचिकेता भले ही मुक्त हो गया हम लोगों का क्या होगा तो श्रुति कह रही है केवल नचिकेता को मात्र यह विद्या वीरज विमृत्यु करके ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति दिलाई है ऐसी बात नहीं नचिकेता के तरह जो कोई भी अपने उपनिषद प्रतिपाद्य स्वरूप का संशय विपर्यरहित अनुभव करता है वह भी इस ब्रह्म विद्या का फल नचिकेता के तरह ही प्राप्त कर लेता है इसे कहा जा रहा है अन्योपि एवं यो विद अध्यात्म में तो एवं का अन्वय वित के साथ करना यो अन्योपि एवं विद ऐसा अन्वय करना तो यह जो अन्योपि एवं विद तो जो दूसरा भी यानी नचिकेता से दूसरा अन्य तो जैसे नचिकेता इस विद्या को प्राप्त करके मुक्त हुए ऐसे नचिकेता के तरह ही अन्य कोई भी अधिकारी एवं है यानि आत्मवीत है और एवं का ही एवं का ही स्पष्टीकरण अध्यात्मम अध्यात्म एवं अध्यात्म शब्द का अर्थ है प्रत्यका तो प्रत्येक आत्मा को ही मैं के रूप में जानता है जिसे पहले अंतरात्मा सदा जना नाम शब्द से कहा गया वो जो जना नाम अंतरात्मा वही मैं हूं और एव एवकार का व्यावर्त होगा न कि उपाधिभूत अनात्मा बाह्य कार्यक्रम संघात तो कार्यक्रम संघात मैं नहीं हूं मैं आत्मा ब्रह्म ही हूं ऐसा नचिकेता के तरह अन्य भी कोई अधिकारी जानता है तो जोड़ देना सोपी वीरजो विमृत्यु सन ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म प्राप्तो अभूत वो भी विरज विमृत्यु वी होकर ब्रह्म प्राप्त हो जाता है उसे भी ब्रह्म प्राप्ति होती है ब्रह्म प्राप्तो भवति ऐसे लगाना थोड़ा सा भाष्य है भाष्य को देखिए मृत्यु प्रोक्ताम यानी यथोक्ताम ये ब्रह्म विद्याम योग विधिंच समस्तम असमस्तम का भी स्पष्टीकरण है सोपकरणम सफलमेत तो सफल और साधन उपकरण शब्द का अर्थ है साधन सोपकरणम का अर्थ निकलेगा साधन और सफल यानी फल सहित साधन तथा तो फल सहित योग विधि एवं मृत्यु प्रोक्त ब्रह्म विद्या को लबा यानी एन, प्राप्त करके कौन तो नाचिके तो यानी वर प्रदान मृत्यु के द्वारा दिए गए वर के रूप में तृतीय वर के रूप में इस विद्या को लब्ध्वा यानी प्राप्त तो किम यानी विद्या को प्राप्त करके क्या हुआ तो कहते ब्रह्म प्राप्तो अभूत यानी मुक्तो अभवत इत्यर्थ वह मुक्त हो गए ब्रह्म प्राप्त हुआ का मतलब मुक्त हुआ विद्या प्राप्तिया विरजो यानी विगत धर्मा धर्मो तो विद्या की प्राप्ति होने यानी कथम यानी कैसे मुक्त हुए विद्या की प्राप्त होने से तो कहते हैं मुक्ति इस प्रकार संपन्न हुई कि विद्या प्राप्तिया वीरजो वीरज में रज का अर्थ करते धर्माधर्म और वीरज का अर्थ निकलेगा विगत धर्माधर्म यानी जन्म मृत्यु के हेतु हु तो कर्म से रहित हुआ और मृत्यु का अर्थ है जन्म मरण के हेतु हु तो काम तथा अविद्या से रहित हुआ तो विमृत्युर यानी विगत कामा काम यानी इच्छाएं अध्यास मूलक इच्छाए और अविद्या ने अध्यास और विगत काम अविद्य सन पूर्वम यानी प्रथम अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार समकाल में ही क्या हुआ कि कर्म अविद्या काम कर्म निवृत्त हुए और इनके निवृत्त होते ही ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हुआ मुक्ति हुई तो कहा ये तो केवल नचिकेता को ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त हुआ ऐसी बात नहीं अभी तो कहते हैं न केवलम नाचिकेत एवं अन्योपि नाचिकेत वद आत्मविद अध्यात्मम एव तो केवल नचिकेता ही ब्रह्म विद्या के फल को प्राप्त कर लिया ऐसी बात नहीं है नचिकेता के तरह अन्य कोई अधिकारी भी आत्मवित होता है अध्यात्मम एवं यानी निरुपचरित प्रत्यक स्वरूपम प्राप्य तत्वम एवं अभिप्राय नान्यद्रूपम यानि अप्रत्यक रूपम अनात्मा कार्यक्रम संघात को मय के रूप में जान करके नहीं जो प्रत्यत्मा साकाष्ठा सा पारागति कही गई उसको मैं के रूप में जान करके मुक्त हो जाता है तद एवं अध्यात्मम एव, एवं यानी उक्त प्रकारेण यो वेद यानी इति एवं वित तो जो आत्मा को य के रूप में जानता है उसे एवंवित शब्द से समझना मूल में एवं और वित्त के बीच में यो आया है उस एवं का व्यवहित तो वित्त के साथ अन्वय है ये आगे टीकाकार कहेंगे अध्यात्म शब्द की पहले व्युत्पत्ति बताते हैं टीकाकार टीका को देखिए आत्मा देहम अधिकृत वर्तते इति आध्यात्म अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति हुई अर्थ निकलेगा प्रत्यक स्वरूप का अर्थ निकलेगा प्रत्यक ब्रह्मा। प्राप्य प्रत्यक स्वरूप्युवती प्राप्य। संयोगस्य वियोग संयोग सेवाद तो जो मार्ग से जा करके प्राप्त होता है कार्य ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म उसे जानने से आतंतिक मृत्यु से रहित नहीं हुआ जाता इसलिए कहा कि जो प्रत्यग रूप है उसको जान करके ही क्या होता है ब्रह्म की प्राप्ति होती है मुक्ति मिलती है विमृत्यु हुआ जाता है नान्यत रूपम वो कौन सा अन्य रूप तो अर्चरादि मार्ग गम्य वो है कार्य कार्य ब्रह्म क्योंकि संयोगस्य वियोग अवसान जा करके प्राप्त किया तो संयोग हुआ तो उसका तो पर्यावसान वियोग में होगा और निर्विशेष ब्रह्म जो व्यापक है वह तो है ही है उसकी उसका कोई संयोग नहीं हुआ इसलिए वियोग भी नहीं होगा एवं शब्द से वित्त शब्द एवं इति तो मूल में एवं यो विद ये एवं और वित्त के बीच में यो शब्द का व्यवधान है न उस व्यवहित एवं शब्द का वित्त के साथ अन्वय है यह समझना तो जो नचिकेता के तरह सर्वांतर आत्मा का मैं के रूप में अनुभव करता है उसे कहते सोपी वीरजसन ब्रह्म प्राप्तिया भी मृत्युवती वाक्यशेष वह भी नचिकेता के तरह धर्माधर्म से रहित हो करके ब्रह्म प्राप्ति से मृत्यु रहित होता है काम अविद्या रूप मृत्यु से रहित हो जाता है ये जीवन मुक्ति है